संवेदनाओं संवेदनाओ के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश। दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आज हम लेकर आए हैं आज्ञाकारी पुत्र नचिकेता की कहानी बहुत पुराने समय की बात है जब हमारे यहाँ वेदों का पठन पाठन होता था ऋषि आश्रमों में रहकर शिष्यों को वेदों का ज्ञान देते थे उन दिनों एक महर्षि थे वे महान विद्वान और चरित्रवान थे नचिकेता उनके ही पुत्र थे एक बार महर्षि वाजश्रवा ने विश्वजीत यज्ञ किया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इस यज्ञ में मैं अपनी मैं सारी संपत्ति, संपत्ति दान कर दूंगा कई दिनों तक, तक यज्ञ चलता रहा यज्ञ की समाप्ति पर, पर महर्षि ने अपनी, अपनी सारी गायों को यज्ञ करने वालों को दक्षिणा में दे दिया दान देकर महर्षि बहुत संतुष्ट हुए बालक नचिकेता के मन में गायों को दान में देना अच्छा नहीं लगा क्योंकि, क्योंकि वे गायें बूढ़ी और दुर्बल थीं। ऐसी थी। गायों को दान दा, में देने दे, से कोई लाभ नहीं, नहीं होगा उसने सोचा पिताजी जरूर, जरूर कोई भूल कर रहे कर हैं।, हैं।, हैं।, हैं पुत्र होने, पुत्र के, होने के नाते मुझे इस भूल के बारे में उन्हें बताना चाहिए नचिकेता पिता के पास गया और बोला पिताजी, पिताजी आपने, आपने जिन वृद्ध और, और दुर्बल गायों को, गायों को दान में दिया है, है, है उनकी, उनकी अवस्था ऐसी नहीं थी, थी कि ये दूसरों को दी दूसरों जाए, जाए। महर्षि बोले मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा गायें भी तो मेरी संपत्ति ही थी अगर मैं दान न करता तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाता नचिकेता ने कहा मेरे विचार से दान में वही वस्तु देनी चाहिए जो उपयोगी हो तथा दूसरों के काम आ सके फिर मैं तो आपका पुत्र हूँ बताइए आप मुझे किसे दान देंगे महर्षि ने नचिकेता की बात का, का कोई उत्तर नहीं दिया परंतु नचिकेता ने बार बार वही प्रश्न दोहराया महर्षि को क्रोध आ गया वे झल्ला कर बोले जा जा, जा, जा मैं तुझे यमराज को देता हूँ नचिकेता आज्ञाकारी बालक था उसने, उसने निश्चय किया कि मुझे यमराज के पास जाकर कर, अपने, अपने पिता, पिता के वचन को सत्य करना है अगर, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो भविष्य में मेरे पिताजी का सम्मान नहीं होगा नचिकेता ने पिता से कहा मैं यमराज के पास जा रहा हूँ अनुमति दीजिए महर्षि असमंजस में पड़ गए काफी सोच विचार के बाद उन्होंने हृदय को कठोर करके उसे यमराज के पास जाने की अनुमति दे दी नचिकेता यमलोक पहुंच गया परंतु यमराज वहां नहीं थे यमराज के दूतों ने देखा कि नचिकेता का जीवन काल अभी पूरा नहीं हुआ है इसलिए उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया लेकिन नचिकेता तीन दिन तक यमलोक के द्वार पर बैठा रहा चौथे दिन जब यमराज ने बालक नचिकेता को देखा तो उन्होंने उसका परिचय पूछा नचिकेता ने निर्भर होकर विनम्रता से अपना परिचय दिया और यह भी बताया कि वह अपने पिताजी की आज्ञा से वहां आया है यमराज ने सोचा कि यहां यहाँ भक्त बालक मेरे यहां अतिथि है मैंने और मेरे दूतों ने घर आए हुए इस अतिथि का सत्कार नहीं किया उन्होंने नचिकेता से कहा हे hey ऋषि कुमार तुम मेरे द्वार पर तीन दिनों तक भूखे प्यासे पड़े रहे मुझसे तीन से वर मांग लो नचिकेता ने यमराज को प्रणाम किया और, और कहा अगर आप, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, हैं, तो, तो पहला, पहला वरदान दीजिए कि मेरे, मेरे वापस, वापस जाने पर, पर मेरे पिता मुझे पहचान ले और उनका क्रोध शांत हो जाए यमराज ने कहा तथास्तु। अब तुम दूसरा वर मांगो नचिकेता ने सोचा पृथ्वी पर बहुत से दुख हैं। दुख दूर करने का उपाय क्या हो सकता है इसलिए नचिकेता ने यमराज से दूसरा वरदान मांगा स्वर्ग मिले किस रीति से मुझको दो यह ज्ञान मानव के सुख के लिए मांगू यह वरदान यमराज ने बड़े परिश्रम से वह विद्या नचिकेता को सिखाई पृथ्वी पर दुख दूर करने के लिए विस्तार से नचिकेता ने ज्ञान प्राप्त किया बुद्धिमान बालक नचिकेता ने थोड़े ही समय में सारी बातें सीख ली नचिकेता की एकाग्रता और सिद्धि देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने नचिकेता से, से तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा नचिकेता ने कहा, कहा। मृत्यु क्यों होती है, है, है, है, है। मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है वह कहा जाता है यह प्रश्न सुनते ही यमराज चौंक पड़े उन्होंने कहा संसार की जो चाहो वस्तु मांग लो परंतु यह प्रश्न तुम मत मचो किंतु नचिकेता ने कहा आपने वरदान देने के लिए कहा अतः आप मुझे इस रहस्य के बारे में अवश्य बताएं। नचिकेता की दृढ़ता और लगन देखकर यमराज को झुकना ही पड़ा उन्होंने नचिकेता को बताया कि मृत्यु क्या है उसका असली रूप क्या है जिसने पाप नहीं किया दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाई, जो सच्चाई की राह पर चला उसे मृत्यु की पीड़ा नहीं होती कोई कष्ट नहीं होता इस प्रकार नचिकेता ने छोटी उम्र में ही अपनी दृढ़ता और, और सच्चाई के बल, बल पर, पर, पर ऐसे, ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लिया जो, जो आज तक बड़े बड़े, बड़े पंडित, पंडित ज्ञानी और विद्वान और भी न जान, जान सके अभी आप, आप सुन रहे थे आज्ञाकारी पुत्र नचिकेता की कहानी वाचक स्वर भारती परिमल।